तोड़ना पड़ेगा जगत का साथ हमारा नाता जुड़ा हुआ है ना ये हाँ करते हैं हरि भजन नाम जप करते हैं पूजा पाठ करते हैं तीर्थ परिभ्रमण करते हैं लीला स्थली दर्शन करते हैं साधु संघ करते हैं लेकिन नाता तोड़ने के लिए तैयार नहीं वो जगत का नाता जो है वो हम तैयार नहीं है वो तोड़ने के लिए तो जब तक नाता रहेगा तब तक तो आश्चर्य होगा नहीं तो आप कहेंगे क्या हमारे हरिभजन ब्रिथा है हमारे तो नाता अभी जगत के साथ है और हम तोड़ने में भी असमर्थ हैं तो क्या हमारा भजन ब्रथा है बोलते है, ना ना ना ऐसा कहीं कोई शास्त्र में कहा नहीं है होगा समय लग जाएगा तुम जिस शांति के अनुसंधान में तुम चल रहे हो वो शांति प्राप्ति के लिए तुमको नाता तोड़ना ही पड़ेगा वो नाता तुमको तोड़ना तुम ही पड़ेगा हमारे आलोच विषय है शांति और शांति तो भगवत चरण में ही शांति विराजमान है है इसका कोई ऑप्शन नहीं और कोई ऑप्शन कि होगा नहीं और कोई उपाय बताओ जिस उपाय के द्वारा हम परम शांति पद प्राप्त कर सकते हैं बोलते ना इसका कोई ऑप्शन है नहीं निरहंकार निर्मो निरहकार सोच तो बिहार कामान सर्वानियतना तक तो हो गया निर्मम निरहकार स शांति मोदी गति क्या आया निर्मम कामना रहने से जब तक जगत का कामना बांधा तब तक तो वो भुक्ति होना मुश्किल है वो शांति प्राप्त करना मुश्किल है तो उसके बाद आया निर्ममो फिर आया निरहंकार ये ममत्व बुद्धि ही सब माया का जड़ है ये ममत्व बुद्धि ही संसार जड़ का मूल कारण है मम मने मैं मम मने मेरा मैं और मेरा महमत तो मेरापन मेरा मारे शरीर मैं हूं ये तो बार बार चुके सब, सब कह चुके हैं हर रोज ही बोलते हैं सब शास्त्र सब कहके आ रहे हैं पुराण आदि सब यही कहते हैं ये जड़ है मैं शरीर हूं शरीर संबंधी वस्तु मेरा है ये है जड़ शरीर मैं हूं जब तक शरीर में बुद्धि है तब तक शरीर संबंधी वस्तु में मेरापन ये रहेगा ही अरे या माया का जड़ संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो आसक्ति वास्तव में कहा उसका जड़ है उसका जड़ है ये शरीर में आत्मबुद्धि भगवत अंश जीव विनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि भगवत अंश है मंश जीवोलो के भगवान के अंश है हम हम मायातीत है हम इंद्रियातीत है हम गुनातीत है हम आनंदमय है हम दिव्यमय दिव्य है भगवान से हमारा अविच्छित अखंड संबंध है सजातीय विजातीय भेद रहित सम्बन्ध है वो आत्मा मायातीत है इसका मेकानिज्म कैसे है मान जैसे हम सो रहे हैं सो करके उसमें थोड़ा सा अहंकार जागा रहता है तो अहंकार जागने से मन भी थोड़ा जगा रहता है बुद्धि भी जगा रहता है मन बुद्धि अहंकार तीनों एक सरल रेखा पर रहता है मन थोड़ा सा जगता है अहंकार जगता है तो मन भी जागता है बुद्धि भी जगता है ये दो आपस में एक ही सूत्र में गथा हुआ है अहंकार रजोगुणी होता है तो मन भी रजोगुणी बुद्धि भी रजोगुणी अहंकार सत्य तो मन भी सत्य बुद्धि भी सत्यगुनी ये नहीं कि अहंकार हमारा सत्य है मन हमारा तमोगुणी है ऐसा होता नहीं है एक ही एकदम एक ही मन जिस गुण से प्रभाव प्रभावित तो होता है उस गुण से तीनों संक्रमित होता है तीनों संक्रमित होता है ये नहीं मन संक्रमित हुआ है बुद्धि संक्रमित नहीं अहंकार संक्रमित नहीं ऐसा नहीं एक ही सरल रेखा पर रहता है मन जागता है अहंकार जागता है अहंकार है करता मालिक उसके साथ साथ बुद्धि मन उसके साथ ही है साथ रहता है मन थोड़ा सा जग जाता है बुद्धि भी थोड़ा सा जागता है मन भी जागता है मन सो गया मन निर्विकार होकर सम्यवस्था में आ गया तो बुद्धि अहंकार सब सम्यवस्था में आ गया आ, ऐसा, ऐसा है तो जब क्या होता है जागृति स्वप्न सुषुप्ति जागृति अवस्था में जैसे हम जागे हैं सब सुन रहे हैं देख रहे हैं बोल रहे हैं कर रहे हैं मन भी हमारा जागा हुआ चिंतन करता है बुद्धि भी निरूपण करता है निश्चय करता है आ, और स्वप्न अवस्था क्या है जहाँ जाकर के अहंकार थोड़ा सा हल्का जगह रहता है माने सम्यवस्था में नहीं है सम्य में न्यूट्रल अवस्था में रहता है प्रकृति के साथ थोड़ा सा जगह रहता है तो जागते अवस्था में भी वो मन बुद्धि तीनों ही थोड़ा सा जगह रहता है तो उस समय मन चुपचाप नहीं रहता है मन कुछ घोटाला करेगा वो कुछ चिंता करेगा ही स्वप्न उसका कहते हैं सापनिक अवस्था उस अवस्था में मन एक स्वप्न अवस्था में शरीर को कल्पना कर लेता है ये शरीर है साथ साथ एक संसार कल्पना कर लेता है ये संसार है कल्पना करके वो उस शरीर को सत्य आरोप कर लेता है मन के द्वारा कल्पना करके अहंकार उसमें कर्ता बन जाता है कर्ता बन करके एं? उस काल्पनिक संसार को सत्य आरोप करने का कारण और उस काल्पनिक शरीर को आरोप करने का कारण सप्त अवस्था में सुख दुख हर्ष विषाद जो भी परिस्थिति आती है वो सब अपना मानना शुरू कर देता है है झूठा ये कौन करता है कारण कौन है कारण है शुद्ध सत्य भगवान के जो अंश है वो ही अवस्था में जीव बन गया है तो अलग नहीं है शुद्ध सत्य भगवान का अंश चिंता करो गहरा चिंता करो नहीं तो ये सुनने से होगा नहीं कुछ फायदा नहीं है सुनना ना सुनना दोनों सब बड़ा बड़ा है हम जो भगवान के अंश हैं वो भगवान के अंश मान लो सो गया है वो तो सो रहा है सपना वस्तु में जैसे हम तो सो रहे हैं लेकिन एक संसार कल्पना कर लेते हैं शरीर कल्पना कर लेते हैं कल्पना करके वो काल्पनिक शरीर को सत्य तो मान लेते ना हैं ना मन करता है। है? अहंकार ना अहंकार करता बनता है ना हुँ, हुँ, मन संकल्प करता है साक्षात रहता है ना आत्म बुद्धि शरीर को वो मान लेता है मैं वो तो सो रहा है सोते वो तो उसका तो निष्क्रिय है सो तो रहा है सो करके उस काल्पनिक शरीर को मैं मान लेता है और उसमें सत्य आरोप कर लेता है यह सत्य है और बुद्धि भी निश्चय कर लेता है और सापनिक है नहीं शरीर है नहीं संसार भी है नहीं लेकिन वहाँ उसको भोगता है स्वत मान करके स्वत आरोप करने का कारण लेकिन मैं तो सो रहा हूँ हमसे कोई मतलब नहीं वो सत्य है नहीं लेकिन मैं सो रहा हूँ सोते सोते उसमें सत्य आरोप करने का कारण सापनिक का अवस्था में जो सुख दुख है वो आरोपित तो होता है वो जो सोया हुआ जीवात्मा है उसके ऊपर आरोप होता है, आरोप होते उसका विकारित होता है भी... भोग रहा रहा है है है। कौन? सोया हुआ जो जीवात्मा उसका दुख वो शरीर नहीं, जगत के जो अवस्था है उसको भोग रहा कौन सोया हुआ जो लेकिन वो निष्क्रिय है, वो कुछ कार नहीं रहा ना उसका शरीर है ना संसार है लेकिन उसमें सत्य आरोप करने का कारण वो भोग रहा है और उसका विकार फायदा किस कौन विकारित कौन हो रहा है सोया हुआ है देखो तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं हम तो सो रहे हैं थोड़ा है? तो रह शांति के लिए हम सो रहे हैं वहाँ तो घोटाला करके हम एक स्वप्न अवस्था में शरीर बना करके कल संसार बना करके उस करके विकारित हो रहे हैं हा हा भय पा रहे हैं सुख हो रहा है दुख हो रहा है और कब तक भोगना पड़ेगा जब तक हमारा स्वप्न ना टूटता है मिथ्ठा होने से भी तुमको भोगना पड़ेगा कष्ट हो रहा है। ओ, बारा कश्टो, बारा कश्टो, गों -गों कर रहा है में। गों -गों -गों -गों। है है बड़ा बड़ा गो गो गो गो गो गो गो गो कर में भूत पकड़ लिया कोई जगह रे है रे रे रे <coughs> के उठ उठ उठ झूठा कुछ नहीं ना भूत है ना संसार है ना शरीर है कुछ है स्वप्न अवस्था में कितना कुछ हो रहा है मनुष्य में आत्मा के अवस्था के लिए मन नहीं तो होता है मन में ना मन का क्रिया है वो तो अहंकार है ना उसका और मन <laughs> मन बुद्धि के द्वारा अहंकार क्रियामान होकर के संसार को, कर, आत्मा, को आत्मा तो अलग है है ना, <laughs> ना तो वो ना शरीर है ना संसार है सपनों में ऐसा ही हम भगवान के अंश हैं सत्य है नित्य है सनातन है आनंदमय है, है लेकिन माया के कारण माया में प्रवेश करके उसको सत्य मान करके, करके शरीर को सत्य मान करके शरीर संबंधी वस्तु को सत्य मान करके हम स्वप्न जगत में जैसे दुख सुख उठा रहे हैं ऐसे ही संसार का ये सुख दुख दुःख हमें आरोपित तो हो रहा है वास्तव तो में ये आत्मा से इसका कोई संबंध है नहीं झूठा होने से भी लेकिन सापनिक जगत और सापनिक शरीर में इसमें थोड़ा भेद है सापनिक जगत जो है वो सर्वथा मिथ्या है उसका अस्तित्व है नहीं वो एक कल्पना मात्र लेकिन ये जो माइक शरीर है माइक वस्तु पदार्थ ये मिथ्या नहीं है ये शरीर मिथ्या नहीं है है, लेकिन इसमें जो मैं मेरापन ये मिथ्या ये स्वप्नो वक्त यह इसलिए नरोत्तम ठाकुर क्या कहते हैं संसार सपन विषय विपत्ति जान नरतन भजन का मूल संसार सपन मान शपन क्या है शरीर मिथ्या नहीं शरीर है स्वप्न में शरीर जैसे एक कल्पना है स्वप्न में संसार जैसे एक कल्पना है लेकिन यहां कल्पना नहीं है लेकिन उसमें जो हम निपिका निल, निल्लिप्तो भगवान का अंश आनंदमय सच्चिदानंदमय आनंदमय मयातीत गुनातीत इंद्रियातीत होते हुए भी इसको सत्य मानने का कारण शरीर, शरीर मैं हूं मैं हूं ये बुद्धि के कारण ये शरीर संबंधी विषय वस्तु में आशक्त तो होकर संसार का सुख दुख जो ये आरोपित हो रहा है वास्तविक तो शक्ति नहीं है आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है बोले ये कब तक भोगना पड़ेगा अरे जब तक तुम जाग नहीं रहे हो जैसे स्वप्न अवस्था में हमको कोई जगा देता है ए ए ए ऐट गो गो गो गो क्यों कर रहा है तो सो तो रहा है ओह आप स्वप्न टूट आपको आपको दुख नहीं अरे भाई क्या भयंकर शब्द हो क्या भयंकर स्वन हो तब दिखता है, तो है यार ये तो मिथ्या है लेकिन बेकार ऐसा ही गुरु कृपा करके जागा देते हैं अरे जाग जाग जाग जाग जाग क्यों भाई सो रहा है ये दुख उठा रहा है रो रहे हैं हंस रहे हैं संसार में आशक्त हो करके हा हा हा छती पीट रहे हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ हाय हाय हाय हाय तो गुरु जगह तो क्यों हाय हाय कर रहा है इसको झूठा है मिथता है देख तू तो आनंदमय है तू तो भगवान का अंश है भगवान से तेरा नित्य संबंध ये शरीर से तेरा संबंध था नहीं आए नहीं होगा नहीं होता नहीं तू जाग तब जब उसका ज्ञान होता है तब वो देखता है जब वास्तव में हम तो फंसे हुए हैं ये शरीर में शरीर संबंधी विषय में अरे इस कारण हम सुख दुख उठा रहे हैं तो जब जागता है तो धीरे धीरे धीरे धीरे संसार के प्रति आसक्ति टूटने लगता है भगवान में मन लगने लगता है तो धीरे धीरे धीरे धीरे उसका ये जो स्वप्न अवस्था से मुक्त होकर अपना स्वरूप प्राप्त करके वो स्वरूप क्या है नहीं गुरु प्रदत्त जो स्वरूप तुमने तुमको प्रदान किए हैं जो मंजरी स्वरूप वो सिद्ध स्वरूप वो नित्य स्वरूप वो आनंदमय स्वरूप राधारणी की कृपा प्रदत्त स्वरूप उस स्वरूप जे ये मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत वो स्वरूप का चिंतन के साथ साथ देखते हैं ये दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ मिथ्या है जान करके वो तब धीरे धीरे धीरे धीरे इससे मुक्त होकर उस स्वरूप में स्थित हो जाता है तो ये जड़ जर, जड़ चेतन ग्रंथ खुल जाता है वो परम शांति पद को प्राप्त करते हैं यह है प्रक्रिया तो निर्ममो माया का जड़ है ये शरीर माया कहा दृश्यमान जगत माया नहीं जो दृश्यमान जगत अगर माया होता तो जो अंधा है वो जन्म से तो दृश्यमान जगत देखा नहीं तो वो मायातीत हो जाता बोलता है ऐसा तो होता नहीं अंधा तो मायातीत नहीं बोले कामिनी कांचन माया है तो कामिनी जिसने संपर्क में आया नहीं जीवन में तो वो कामिनी माया से मुक्त तो हो सकता बोलता है ऐसा भी होता नहीं है तो कामिनी माया नहीं बोले कांचन माया है बोले बहुत सारी भिखारी का घर में कुछ खाने का है हाथ में पैसा नहीं है तो वो कांचन मुक्त है तो वो मायाती है बोले वो भी नहीं है तो कामिनी माया नहीं कांचन माया नहीं दृश्यमान जागतिक माया नहीं तो माया कहा है बोलते है काया ही माया है ये घर है ये जड़ है यहाँ से माया का सब तरंग उठता है माया का जितना शरीर में आत्मबुद्धि होगा उतना ही उसका देह देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति होगी स्वाभाविक ही वो जोर करके परित्याग किया नहीं जाएगा मेरापन मैं तो मैं से संबंध को ना मेरे पुत्र कन्या स्त्री और स्त्री के कारण पुत्र के कारण विषय वैभाव धन जन क्यों उनके सुख के लिए हमको वस्तु चाहिए धन जन वित्त के प्रति हमारा आकर्षण क्यों है इसके प्रति आसक्ति क्यों है आसक्ति इसलिए है हमारे पुत्र परिवार जो हमारे प्रियजन है वो उसके लिए सुख सुविधा के लिए हमको चाहिए वस्तु तो इसीलिए वो प्रिय है और वो प्रियता के कारण वो प्राप्ति के लिए क्या चाहिए ना पैसा के द्वारा सब कुछ मिलता है तो पैसा के प्रति आकर्षण होता है एक चैन सिस्टम है यहां से आशक्ति के कारण दृश्यमान जागतिक वस्तु व्यक्ति में आसक्ति व्यक्ति में आसक्ति के कारण तत्सुख सुविधा के लिए जो वस्तु पदार्थ है उसके प्रति आसक्ति और सब सुविधा के मूल है पैसा इसीलिए पैसा के प्रति आसक्ति तो पैसा प्राप्ति के लिए फिर जाकर वो नाना प्रकार छल कपट नाना प्रकार उपाय अवलंबन करके पैसा हा पैसा हा पैसा हा पैसा हा पैसा जो जितना करता है उसके समझना उसके प्रति उसके भोग लालसा उतना अधिक है ये साइकोलॉजी है तुम भी हाथ रख के देखो छाती में अगर पैसा के प्रति तुम्हारा मोह है तो समझना वस्तु पदार्थ के प्रति तुम्हारा मोह है ना पैसा हमारा क्या काम है काम काम तो क्या काम में आएगा हमारा हमारा काम काम में में आएगा आएगा तो पैसा क्या हमको पैसा चाहिए क्यों चाहिए एक मकान बनाएंगे शरीर में है अब हम मकान बनाना है नहीं तो पैसा से हम क्या करेंगे कुछ करने के लिए तो पैसा चाहिए जब कुछ करना ही है नहीं हमारी आवश्यकता है हाँ नहीं तो पैसा हम क्या काम में आएगा है तो वो धूल समान अगर है भी उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है आने से हर्ष नहीं जाने से विषाद नहीं है ना रहता, रहता है लेकिन उससे ममता खत्म हो गया तो उसके आदर बुद्धि खत्म हो गया फिर भी साधु के पास पैसा साधु पैसा क्या करेंगे राधानी की सेवा में लगता है तो अच्छा है नहीं लगता है तो कोई बात नहीं साधु सेवा में लगेगा नहीं लगा तो भगवान यानी उससे हमको क्या लेना देना है लगा अच्छा है नहीं लगा अच्छा है है ठीक है नहीं है और ठीक है बढ़िया है देखना चाहिए कि हमारी उसके प्रति आसक्ति है कि नहीं ये अपना अपने विचार की विषय है कहने की बात नहीं है ये बाबा बड़ा त्यागी है अरे त्याग है कि नहीं तो आपने हो, हो। तो अपने छाती में हाथ धरो अब चिंता करो ये वस्तु तुम्हारे एक घर में अगर आग लग गया तुम आके देखते हो जो पूरा फूक गया क्या तुम्हारा चिंता करो ऐसे हम आके देखते हैं परिक्रमा करके जो हमारा आश्रम पूरा जल के राख हो गया सब भस्म हो गया अब तुम्हारा क्या कष्ट होगा हाँ कष्ट का यह है युआ युआ युआ युआ है पैसा को सब जल के राख बोले तब, तब तुम्हारी आ सकती है अगर देखो जिन्ना उसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है तब तक ठीक है कोई बात नहीं रहो भाई मकान फकान माना के रहो कोई चिंता नहीं लेकिन उसमें तुम्हारा अगर ऐसी आसक्ति आ गया तो समझना वो तुम्हारे आसक्ति है उसमें ये विचार है ये कहने की बात नहीं है ये शो कराने की बात नहीं है हम कहेंगे तुम कहोगे बाबा बड़ा त्यागी है उसमें हर्ष होने का कोई बात नहीं है जो अहंकारी है वो हर्षित होते हैं हमको त्यागी कह दिया हमें बड़ा भज्रानंद कह दिया हमको सिद्ध कह दिया अरे मुरा अपने साथी में हाथ धरो धर के चिंता करो तुम्हारी स्थिति कहां है कैसे है तुम्हारा अंतर जगत बता देगा हर्षितों हर ने कहा है नहीं, तो मूल जड़ है ममता।, ममता ममता माने मेरा आप ये जड़ को हटाया कैसे जाए आप प्रश्न आता है ये जड़ को हटाएंगे कैसे देखो ये जड़ को हटाने के लिए यहाँ भगवान को लाना है तुम हट जाओ तुम्हारे घर के मालिक भगवान को बना दो है ना तो घर किसका हो गया भगवान का तुम्हारा नहीं रहा तुम्हारा जब नहीं रहा तुम्हारा आशक्ति का कोई कारण नहीं है बोले हम कहाँ जाएंगे बोले तुम दाज बन के सेवा करो तुम्हारा तुम करता नहीं है मालिक का मकान है मालिक जो करे उनकी इच्छा तुम भी इसी तरह से ये शरीर में ये तुम हो उसको हटाओ यहाँ प्रभु का बैठा हो हृदय मंदिर में प्रभु को बैठा हो जी हे प्रभु तुम इस शरीर का मालिक बोले मैं कहा जाऊंगा बोले हम भी है लेकिन यहाँ मालिक बन के नहीं है दाज बन के दाज बन के प्रभु को हृदय में स्थापना करके हृदय मंदिर में प्रभु को प्रतिष्ठा करके हम प्रभु के लिए जी रहे हैं ये जो तिलक है तिलक क्या है जानते हो तिलक जानते ही नहीं बहुत तिलक करते हैं कोई तो हासी उराते हैं कोई मजाक उड़ाते हैं मूर्ख लोग मजाक उड़ाते हैं अज्ञानी लोग हसी उराते हैं इसका क्या है तिलक है इसको कहते हैं हरी मंदिर इसका शेप जो है एक मंदिर उल्टा कर दो तो एक मंदिर का शेप आ जाएगा पूरा यह मंदिर रचना करते हैं इसको इसका असली नाम है हरी मंदिर तिलक जो है क्यों रचना करते हैं नहीं इस शरीर हम भगवान को समर्पित कर दिए हैं इसमें हम मंदिर बना करके ठाकुर प्रभु जी को हम प्रतिष्ठा करते हैं तो दादा संघ में हम मंदिर रचना करते हैं यहाँ मंदिर यहाँ मंदिर दादा संघ में फिर मंत्र मंत्रपुत्र करते हैं केशव आय नव हे भगवान तुम इस मंदिर में रह जा, आ जाओ नारायण नम हे नारायण भगवान प्रभु तुम इस मंदिर में आ जाओ माधव हृदय प्रदेश हे माधव गोविंदायनों विष्णुनों दादा संग में हम मंदिर रचना करके भगवान को प्रतिष्ठा किए हैं ऊपर में मस्तक में वासुदेव आयनों वासुदेव विराजमान है अब हो गया हरि मंदिर रचना कर लिया आप इस हरि मंदिर इस मंदिर में मैं दास हूँ मैं मालिक नहीं हूँ हमारा कर्तव्य क्या प्रभु की उपासना प्रभु की सेवा जिस सेवा के द्वारा प्रभु प्रसन्न हो जाए वही हमारा कर्तव्य है और इस हरिमंदिर को जो दर्शन करते हैं वो भी पवित्र हो जाता है जैसे कोई मंदिर है मंदिर देख करके हम प्रणाम करते हैं ऐसे ही हरि मंदिर को देख करके अरे हमको कौन जानता है कौन जानता है बिनोद बाबा अभी हम ये तिलकुल करके हम दाड़ी लगाकर लगा कर सूट करके हम बाजार जाएंगे कोई हमको एक बार झक भी नहीं देगा कोई हमको दंडवाद नहीं करेगा कोई प्रणाम नहीं करेगा चाहे लाख हमारे अंदर सीधिया हो तो किसको प्रणाम करते हैं ना ये पोशाक को ये तुम हर्षित होने का कोई बात नहीं है तुम नाचो मत जो हम बड़ा साधु हो हमको सबको प्रणाम करते हैं ये तो हर्षित नहीं हो ना तुम जानना ये रचना की हो तुम्हारे प्रभु को प्रणाम करते हैं तुम उस पर बड़ा हर्ष नहीं प्रकाश करना अभी मिटा दो ना कोई तुमको पूछेगा भी नहीं कहीं बाहर जाओ ना बैठने भी जगह नहीं देगा अगर गया तो बोले क्यों आ बाहर कैसे भाई भीतर आ गया अभी तुम जाओ किसी का घर में आइए आइए बाबा महाराज आइए ये हरि मंदिर देख करके तो ये हरि मंदिर को जो दर्शन करता है वो पवित्र हो जाता है प्रणाम करते हैं वो भी पवित्र होता है स्वयं तो पवित्र होते ही है साथ साथ और दूसरों को भी पवित्र करने में समर्थ हो जाते हैं ये हरि मंदिर है, जाए। जाए। है। ना तो ये जानते नहीं है बोलते ये छपा मोहर क्यों लगाते हैं अरे मोरा छपा मोहर ये छपा मोहर जानते हैं इसका माने क्या है ये हरि मंदिर है है ना तो अब क्या करना है हमको इस हरि मंदिर में भगवान को बैठे तू तब ये जब मालिक जब भगवान हो गया तो ये संबंधी शरीर संबंधी वस्तु तेरा हैं? जब शरीर माए हूं तो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव ये मेरा है संबंध के, के कारण जब यहां हरि को बैठा लिया इसका मालिक भगवान को बना दिया तो तू है और ये सब क्या है तेरा है छुट्टी खत्म हो गया खेल खत्म पैसा हो जाऊ है तो माया क्या है मैं मेरा मुक्ति क्या है तू तेरा छुट्टी ना गया। लेकिन यहाँ पर आटक जाते हैं गए हमारी गाड़ी रुक गई है गईन का को हम तो माया में गिरंगा शांति कला आ रिया हमारा क्रांति कहां से होगा उसमें तुम उलझ रहे हो तुम उसका जड़ जो तुम्हारे शरीर में आत्मबुद्धि यह प्रभु को बैठा हो जगत प्रभु माए देखो मया तथमिदंग तो सर्वंग जगत अवभक्त मुक्ति ना अब वक्त रूप में भगवान समस्त जगत चराचर व्याप्त है उनको दर्शन करो हम छुट्टी हो जाएगा ये भावना का परिवर्तन ये परिवर्तन तुम्हारे अंदर आ गया तो मान लो मंजिल ज्यादा दूर है नहीं और यहाँ गाड़ी अटक गई तो साधन करती हुई भी तो मंजिल तक पहुँचना भारी पड़ तो संसार क्या है मैं मेरा परम शांति पद क्या जमे लमिट गया खेल खत्म पैसा हज अच्छा काल चलेंगे फिर अहंकार तत्व तो है अहंकार के विषय आज तो हो गया ममत्व विषय तो पर है ना बिहार कमान जब शर्वान पुमाश्चर थी निर्म निरहंकार स्शातिमग्छति का चलेंगे इस विषय में